ज्ञान में गेहत्व मानने से अनवस्था दोष बौद्धों के ऊपर सिद्धांत ने कहा वेदांत मत में ज्ञान में तो नहीं, नहीं। तो ज्ञान से भिन्न है तो ज्ञान में ज्ञान मानने से जो अनवस्था दोष है उसके ऊपर पूर्व पशी बौद्ध शंका करता है अनवस्था दोष नहीं क्योंकि ज्ञान से नहीं वे गेत्व अंगीकार तेन वो करा तो ना अन्य ज्ञान से की मानेगे तो कहता माने तो है वो स्वयं स्वात्मा च अभिज्ञ न अनावस्था अनिवार्य स्वात्मा अभिज्ञ अपने से तो अभिज्ञ तो नहीं होगा स्वयं ज्ञान अपने से विज्ञान क्योंकि ज्ञान ज्ञान से भिन्न होता है अपने में स्वयं विज्ञान नहीं हो सकता है विज्ञ वस्तु पहले हो तो आगे ज्ञान होगा और स्वयं अपने द्वारा उत्पत्ति उत्पत्ति उसके द्वारा उसके द्वारा नाश अपने को ज्ञान करना ये सब ये नहीं ठीक नहीं पहले कहा था सिद्धांति स्वज्ञ तो असंभव पहले कहा था स्वज्ञ तो नहीं हो सकता है स्वेय तो, तो नहीं होगा तो परिस अन्य ज्ञान अन्य तो होगा स्वयं पहले सिद्धमृतम जीवित जीवित थे सिद्धम अभाव विज्ञान भी, भी। विषय से ज्ञान से ये पहला आया था अभाव को विषय करने वाले जो ज्ञान न वो यदि ज्ञान से अतिरिक्त है तो उसको दृष्टान्त करके अन्यत्र ज्ञान भी ज्ञान से होगा ऐसे सीधा हो गया पहले कहा था स्व्ञ तो हो नहीं सकता है क्योंकि अभाव विषय का ज्ञान आप ज्ञ से भी न मानते उसी दृष्टान्ति से सर्वत्र ज्ञ से ज्ञान भिन्न होगा तो स्व्ञ तो नहीं हो तो सकता है जो स्वयं तो नहीं होगा तो पर इससे अन्य ज्ञ तो ही रहेगा अन्य ज्ञ तो मानेंगे तो एवं अन्य ज्ञत तस्याप्ञत ऐसी अनावस्था दो सब अनिवार्य उसका निवारण नहीं कर सकते पूर्व पक्षा भी शंका करता है सिद्धांतिक पर ज्ञानस्य ज्ञान से अज्ञे त्यवहार ज्ञान यदि गेय आप नहीं मानेंगे घट का ज्ञान होने पर घटक व्यवहार होता है घटक ज्ञेय है ज्ञान के कारण घट ज्ञान होने पर उसका व्यवहार होता है ज्ञान यदि ज्ञेय नहीं होगा अज्ञेय तो है तो फिर ज्ञान व्यवहार सीधा नहीं होगा ज्ञान है ज्ञान हुआ ज्ञान व्यवहार नहीं होगा और स्वज्ञ तो आप नहीं मानते हो अन्य ज्ञान ज्ञ ज्ञान ज्ञानांतर ज्ञ तो जनवस्था तब आप इस तुम्हारे सिद्धांत वेदांती के ऊपर भी दोष है ज्ञ नहीं मानो तो व्यवहार नहीं होगा अन्य ज्ञान मानो स्वज्ञ नहीं मानते अन्य ज्ञ मानो तो अनावस्था तुम्हारे ऊपर भी दोष है ऐसा संख्या करता है सिद्धांत पूर्वी समान है एवं एवं ये दोष आपके ऊपर भी समान है वेदांति के ऊपर ऐसा करने पर सिद्धांत कहेगा न टीका मैं स्वप्रकाशत्व तो न स्व्यवहार सिद्ध है व्यवहार होने के लिए गेह तो होना चाहिए कोई जरूरी नहीं घटपट आदि वस्तु तो घेय होकर के व्यवहार होते हैं किंतु ज्ञान स्वप्रकाश है स्वप्रकाश होने से वो गेय नहीं होकर के अविद्यते सती स्व्यवहार तुम स्वप्रकाश तम घटपट आदि है वैद्य तो है विद्य होकर के स्वप्रकाश हेतु किंतु ज्ञान अवेद्य अवैद्य अद्य नहीं होकर स्वप्रकाश हेतु अवैध स्वप्रकाश हेतुत्व स्व्यवहार हेतुत्व स्व प्रकाशत्म अवैध स्व्यवहार हेतुत्व ज्ञान वैद्य नहीं प्रकाश नहीं स्व्यवहार का हेतु ही ये स्वप्रकाश ही स्व्यवहार हेतु हो जाएगा ज्ञान स्वप्रकाश होने का स्व्यवहार सिद्धे ज्ञान भेद से अस्कार ज्ञान भेद हम नहीं मानते एक ही ज्ञान तो है सब प्रकार से अन्य ज्ञान ज्ञ तो ही नहीं इसलिए अनवस्था प्रसुति रही हमारे ऊपर अनावस्था की प्राप्ति ही नहीं है इति परिहर सिद्धांति न ज्ञान एकत्व एक तो ज्ञान तो एक ही है अनावस्था दोष कैसे होगा ज्ञान ज्ञानांतर ज्ञ मानेगी तो अनवस्था दोष है एक ही ज्ञान और ज्ञान है ज्ञान नहीं होता असो प्रकाश होने से स्व्यवहार हेतु हो जाएगा अनवस्था दोष नहीं सव्यवहार हेतु भी हो जाएगा अनवस्था दोष भी नहीं अभी शंका करता है पूर्व पक्षी एक पक्ष भेद प्रतिथिन उपाद नहीं सिद्धांती सिद्धांती कहता है एक ही ज्ञान है तो भी भेद प्रतिति होती है ज्ञान भिन्न भिन्न अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग समय में अलग अलग विषय को ज्ञान में भेद की प्रतीत होती है तो एक होने पर भेद प्रती कैसे होती ज्ञान यदि एक है तो भेद का ज्ञान कैसे होता है ज्ञान में भेद दिखता है वो कैसे होगा उसका प्रतिपादन उपादन करता है सर्व देश काल पुरुष आदि अवस्थम एकमेव ज्ञानम एक ही ज्ञान कहता है सर्व देश सर्व काल सर्व पुरुष सर्व विषय आदि अवस्थम एकमेव ज्ञान सर्वदेश में सव काल में सव पुरुष में आदि से सर्व विषय अवच्छिन्नम अवस्थम सर्व पुरुषाद में अवतिष्ठते अवचिन्न देशावच्छिन्नम कालावचिन्नम पुरुषावचिन्नम विषयावचिन्नम एकमेव ज्ञान एक ही ज्ञान है भिन्न भिन्न नहीं सब व्यक्ति को ज्ञान होता है सब किस सर्व देश में सर्व काल में सब विषय को जो ज्ञान है ज्ञान तो एक ही है यदि ज्ञान एक है तो अलग अलग कैसे दिखता है ज्ञानी उत्पत्ति नाश्न ज्ञानिक उत्पत्ति होती नाश हुआ तद विषय ज्ञान भिन्न ये सब भेद प्रतिति होती तो उसका भेद प्रतिति प्रतिपादन करता है सिद्धांति नाम रूपादि अनेक उपाधि भेदात सवित्रादि जलादि प्रतिभावत अनेकथा अवकाशते उपाधि के भेदात अनेकथा अवास उपाधि भेदात अनेकथा अवभाषते उपाधि के भेद से अनेकथा भान होता है उसमें दृष्टान्त दे दिया आदि जलादि प्रतिबंध जलादि में सूर्य का प्रतिब है, है आदि, सवित्र सूर्य आदि से चंद्र लेना नक्षत्र आकाश एक होने पर भी चंद्रमंडल एक है नक्षत्र मंडल चंद्र एक है सूर्य एक है आकाश एक है होने पर भी अनेक अध दिखता है उपाधि फेदा जल भिन्न भिन्न में अलग अलग प्रतिब दिखता है एक ही सवि सूर्य होने पर जल आदि में जल में दर्पण में प्रतिब दिखता है अलग अलग दर्पण में अलग, अलग अलग प्रतिबंब दिखेगा जलादि हो गया उपाधि जल दर्पण आदि उपाधि उपाधि में सवित्र आदि का प्रतिबिंब दिखता है एक होने पर भी उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न जल पात्र में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है सवित्र आदि सवित्र चंद्र आकाश आदि प्रत्येक जल पात्र में अलग अलग दिखते है एक होने पर भी उपाधि भेदा जलादि का प्रतिबिंब जैसे अन्य होता है ठीक इसी प्रकार ज्ञान एक होने पर भी अलग अलग उपाधि भेदा अलग तो अलग भान होगा तो चंद्र आदि प्रतिबिंब के लिए उपाधि हो गया जल ज्ञान का भेद होने के लिए क्या उपाधि है नाम रूपाधि नाम रूप कर्म ऐसी उपाधि अंतकरण वृत्ति भिन्न भिन्न होने से ज्ञान भिन्न भिन्न दिखता है सिद्ध रूप ज्ञान एक है घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति तत्द विषय आकार वृत्ति अंतकोण वृत्ति भिन्न भिन्न है अंतगण सबका भिन्न भिन्न है सब जीव का सबका अंतगोण भिन्न भिन्न है एक अंतकोण चैत्र के अंतगण में भी घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति तद विषय का वृत्ति भिन्न भिन्न है विषय रूप उपाधि के कारण अंतगण वृत्ति भिन्न भिन्न वृत्ति भिन्न भिन्न से वृत्ति में ज्ञान का चिद रूप ज्ञान का प्रतिबंब होता है जैसे दर्पण जल में प्रतिम्ब होने के कारण एक सूर्य का अनेक प्रतिबिंब दिखता है दिखते है ठीक एक चिद रूप ज्ञान सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म कोई ब्रम है ज्ञान है चिद रूप उसका प्रतिब सब अंतगण वृत्ति में सब उद्देश्य में सब काल में सब पुरुष में सब विषय के जो वृत्ति अलग अलग है ये सब उपाधि भिन्न भिन्न उपाधि में उसका प्रतिबिंब अलग अलग दिखता है तो लगता है ज्ञान भिन्न भिन्न है एक ज्ञान होने पर भी नाम उपाधि अनेक उपाधि भेदाथ उपाधि के भेद अनेक उपाधि उपाधि के भेदा सूरिया के जिम जिस अनेकता दीक्षते हैं ज्ञान अनेकता एवं चैतन्यक चैतन्य निवाद जगद भिन्न जगद अध्यस्त अद्य चैतन्य अध्य से भिन्न तस्य सत्य, सत्य। से तो अच चैतन सत्य है सत्यवन से अधिष्ठान तो उपपत्य है सत्य ही अधिष्ठान होगा अध्यस्त अधिष्ठान नहीं है रज्जु सर्प में ऐसे सर्प का अधिष्ठान कहीं कहीं रज्जु कह देते हैं वस्तुतः तो रज्जु अधिष्ठान नहीं है रजू को आधार कह सकते हैं अधिष्ठान तो रजन चैतन्य जो सत्य वधिष्ठान होगा रजचन चैतन्य में ही है रज्जु में नहीं रजवचन चैतन्य थोड़ा समझने में कठिन के लिए रज में सर्प अध्यस्त कर देते रजवचन चैतन्य नहीं अधिष्ठान है उसमें अध्यक्षता होता है सर्प सत्य होने से अधिष्ठान हो सकता है तस्मिन कला नाम अध्यारोप तस्मिन चैतन्य सत्य नित्य चैतन्य में कला नाम प्राण कलाओं का कला है अवयव तुल्य है उनका आरोप अध्यारोप किया जाता है वही चल रहा है प्रकरण कलां का आरोप सोलह सौ कला सोलह सौ आरोप आरोपित है तो अध्यारोप क्यों कहते आत्म प्रतिपत्ति यह उचित है आत्मन प्रतिपत्ति ज्ञानार्थम आत्म के ज्ञान के लिए अध्यारोप अभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते तो निष्प्रपंच ब्रह्म का विस्तार कर बताते अध्यारोप अपवाद ये प्रक्रिया है उसमें कलाओं करके श्री कलाओं निषेध करके शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान करना निर्विशेष ब्रह्म तो उसमें आरोप के बिना प्रतिपाद्य प्रतिभाव प्रति नहीं होगा इसलिए कला का आरोप करते आत्मज्ञान के लिए यह उचित इसलिए जो दोषा अनवस्था दोषादी यहाँ हमारे पश्चिम नहीं तथा चाहिए है तथा यह इधम उच्यते आत्मज्ञान के लिए कला का आरोप कहा जाता है चैतन्य सन्ित अतिष्ठान सती तथा तो। चार चैतन्य नित्य होने से अधिष्ठान होने पर यह इदम उच्यते कला नाम अध्यारोपण उच्युति में आरोपण कहा जाता है कलाम का आरोपण प्राणादि कलाओं का आरोप आत्मा में कहते हुई कल पुरुष है आत्मा आत्मज्ञान के लिए उसका कथन करते नैतन्य से नित्यत्म परिच्छेद श्रुते चैतन्य नित्य कैसे होगा बौद्ध लोगों तो ज्ञान को क्षणिक मानते हैं और वेदांत में चैतन्य को नित्य कहते हैं उनको नित्य तो सही नहीं होता है नित्य नहीं परिच्छेद जिसका परिच्छेद होता है किसी देश में है किसी काले में है वो किसी वस्तु वो परिचिन है परिच्छेद श्रुति में आया और परिचन्न जो होगा वो अनित्य होता है परिचिन से जो घटा दी वक्त घटा परिचन्न देश परिचन काल परिचन्न वस्तु परिच्छन तीनों प्रकार घट देश परिच्छन है किसी देश में है अन्य देश में नहीं है जो अत्यंता भाव का प्रतियोगि होता है वो देश परिच्छि है घट है अत्यंता भाव का प्रतियोगी एकत्र अन्य नास्ती इसलिए वो देश परिच्छि है घट में देश परिच्छेद है अत्यंता भाव प्रतियोगित्व घट में अत्यंता भाव प्रतियोगिव देश जिसमें देश रहेगा वो होगा देश जो देश परिच्छन है वो अत्यंत भाव का प्रतियोगी घट ही देश परिचन्न अत्यंत प्रतियोगी और काल परिचन्न भी है। एक काले में रहता है अन्य काल में नहीं रहता है उत्पत्ति के पहले घट का अभाव घट के ध्वंस के बाद भी घट का अभाव तो उत्पत्ति काल उत्पत्ति के प्राग काल में ध्वंस के पश्चात घट नहीं रहता है तो एक काल में रहा एक काल में नहीं रहा हो गया काल परिचिन जो प्रागभाव का प्रतियोगी हो अथवा ध्वस का प्रतियोगी हो वो होता है काल परिचन्न घट प्रागह का प्रतियोगी क्योंकि इसकी उत्पत्ति होती उत्पत्ति के पहले नहीं था और ध्वंस का भी प्रतियोगी क्योंकि घट का ध्वंस हो जाता है ध्वंस का बाद नहीं रहेगा जो प्रागाह का प्रतियोगी हो अथवा ध्वंस का प्रतियोगी हो वो काल परिच्छन है घट में काल परिच्छेद प्रागह प्रतियोगित्व अथवा ध्वंस प्रतियोगित्व ये काल परिच्छेद घट में है घट काल परिचन्न है और घटक वस्तु परिचिन भी क्योंकि घट पटह घटो पटा पटह घटो न घट से भिन्न है घटक का अभाव हो गया पट में घट में तो घट तादात में न रहता है पट में नहीं रहता है पटा घटो न घट से भिन्न है जो घट से भिन्न है वो घट का भेद पट में रहा पट घटो न घट का घट से भिन्न पट हो गया जो घट से भिन्न है उसमें घट का भेद रहेगा भेद है अन्य पटे में अनोन्य भाव घट है इसलिए अन्य भाव का पृथ्वी हुआ घटस्य अन्य भाव पटे पटे घटस्य भेदेद अन्य भाव अन्य भाव का पृथ्वी हो गया अन्य भाव प्रतियोगिम घट में आएगा अन्य भाव प्रतियोगितम है वस्तु परिच्छेद एक वस्तु में घट अन्य वस्तु घट नहीं है तो अन्य भाव प्रतियोगितम देश परिच्छेद काल वस्तु परिच्छेद है घट में वस्तु परिच्छेद है अन्य भाव प्रतियोगी तो, इसलिए घट हो गया वस्तु परिचिन्न घटो पर वस्तु परिचिन्न होता है अन्य भाव प्रतियोगी घट अन्य भाव प्रतियोगी वस्तु परिचिन्न है जितने परिचिन्न होते देश परिचिन्न हो काल परिचिन्न हो वस्तु परिचिन्न हो वो सब मिथ्या अनित मिथ्या तो वेदांति कहते हैं अभी बहुत कहता है अनित्य घट जैसे परिचन्न होने का अनित्य है आत्मचैतन्य भी परिचन्न होने कारण अनित्य होगा तो कैसे अधिष्ठान बनेगा नित्य कैसे होगा ऐसा शंका करता है न न श्रुते व अंत शरीर परिच्छि कुंड बदर वुरुष्रुते है श्रुति में कहा यह अंत शरीर के अंदर पुरुष चैतन्य है जो शरीर के अंदर हुआ परिचिन्न वहा देश इस शरीर के अंदर है बाहर नहीं अंत शरीर पुरुष है पुरुष परिच्छिन्न है जो पुरुषों का आप नित्य कहते हो वो तो परिचन्न है अंत शर्ति प्रमाण श्रुते श्रुति प्रमाण से शरीर के अंदर का ईश्वर सर्वभूतान से जुड़ते हृदय में परिचन्न हुआ कुंड बदर वृष्टान्त है कुंड में बदर कुंडल का जैसे कुंड में बदर परिचन्न है इसके शरीर के अंदर पुरुष है तो परिचन्न हुआ और होगा तो अनित हो, तो हो जाएगा सिद्धांति कहता है शरीरा प्रत्यक्त विवक्षया उच्चते न परिच्छ विवक्षा तथा सती उत्तर वाक्य विरोधा दिव्या ये शरीर के अंदर क्योंकि सोड सकल पुरुष कहाँ है उसका उत्तर दिया है अंत उस सोड़ सकल पुरुष के लिए उत्तर दिया ये शरीर के अंदर पिपला दमर्श ने कहा इसी सूची में अंत शरीर तो गीता में में ये वह अंत शरीर सोल सकल पुरुष है तो सिद्धांत कहता है शरीर के अंदर है चैतन्य जो कहा गया है उन्हें शरीर के बाहर नहीं है केवल परिचय है, है।, तो तो है ये अभिप्राय से नहीं वो अंदर जो चैतन्य उपलब्ध होता है वही एक सकल पुरुष है वो चैतन्य में प्रत्येक तो विवक्षा है वो प्रत्येक चैतन्य प्रत्येकात्मा स्वस्वरूप है ये विवक्षा करके अंतरत्व का अंदर का और उपलब्ध होता है अहमअ्मी ब्रह्म इसको लेकर के प्रत्येक तो विवक्षया उचित अंत अंत स्थित है ऐसे कहा गया न की परिचित विवक्षा करके परिच्छन बाहर नहीं ऐसा नहीं, नहीं क्यों ऐसा नहीं यदि ऐसा मानेंगे परिचन्न तथा सती उत्तर वाक्य विरोध ऐसा यदि मानेंगे आगे उत्तर वाक्यता षोड़ सकला प्रभवंती षोड़ सकला पुरुष ये पूछा जानते हो षोड़ सक भारत जैन पुषा षोड़ सक पुरुष कहाँ है आप बताए तो कहते यही अंत शरीर शरीर के अंदर जिसमें यहाँ कला षोड़श कला प्रभु जिसमें षोड़श कला की होती। उत्पत्ति होती है षोड़श कला की उत्पत्ति होती है चैतन्य में कहने से षोड़श में प्राण आदि श्रद्धा आदि बहुत है जिनकी उत्पत्ति आगे कहेंगे इन वो कलाओं का कार्य है सब कला है चैतन्य उत्पन्न होते कला कलाओ का कार्य शरीर इसलिए शरीर के अंदर ही चैतन्य यदि रहेगा शरीर का शरीर उसका आधार होगा ऐसा नहीं हो सकता है चैतन्य का कार्य सोडो शुक्ला उसका कार्य शरीर और शरीर पर चैतन्य का आधार कैसे बनेगा उत्तर उत्तरवा परिच्छि विवख्या नहीं है न प्राणादि कला कारण तो ये तो पुरुष प्राणादि कलाओं का कारण है प्राणादि नाम कला नाम कारण पुरुष ये तो, तो कारण है जो कलाओं का कारण है कला के कार्य शरीर के शरीर में आश्रित होगा ऐसा नहीं हो सकता है नहीं शरीर शरीरमात्र परिच्छि से प्राणश्रद्धादीना कलाना कारणत्व प्रतिपत्म शक्यात यदि आत्मा चैतन्य शरीरमात्र पर हो पुरुष शरीर मात्र परिच्छि से पुरुष से चैतन्य हो प्राणश्रद्धादीना कलाना कारण प्रतिपत्म शक्यात प्राण श्रद्धा जो सोडोस कला है उनका कारण होगा जो सर्वमात्र मात्र होगा प्राण श्रद्धा का कारण इति प्रतिपत ज्ञान तुम न नहीं ज्ञान होगा ऐसा निश्चय नहीं कर सकते शरीर परिचन्न हो करके प्राण श्रद्धा का कारण ठीक तो का है अयोग्यवादी सुअर्थ अविवेक्ष योग्यता परिचन्न हो तो कला का कारण नहीं होगा अयोग्य नहीं कैसे नहीं कला कार्यवाद शरीर शरीर कला का कार्य और कला का जो कार्य शरीर है उस शरीर फिर कला का कारण का आश्रय बनेगा कलाम का कार्य शरीर और कलाम का कारण है चैतन्य पुरुष जो कलाम का कारण है पुरुष वो फिर कला के कलाओं के कार्य में आशित होगा कारण कलाम का कारण पुरुष कलाओं के कार्य में आशित होगा उसका आश्रय बनेगा कलाम तो का कार्य शरीर ऐसा नहीं हो सकता है वो आश्रय पहले होना चाहिए शरीर बनेगा कला बनने के बाद कला का कार्य शरीर बनेगा और शरीर की कलाम के कारण पुरुष का आश्रय बनेगा ऐसा नहीं हो सकता है योग्यता नहीं कला कार्य शरीर से नहीं पुरुष कार्या कला कार्य तत्शरी कारण कारण स्व पुरुष कुंडम बदरम इव अभ्यंतरीकुआ पुरुष कार्या कलाना ये सोलह से सो कला है पुरुषों का कार्य कहेंगे ये कलांग की पुरुष से कला नाम कार्यम में सत्रम और शरीर है का कार्य कला का कार्य कलाओं का कार्य होया शरीर पुरुष का कार्य कला तो पुरुष के कार्य का कार्य होया शरीर पुरुष कार्याम कला नाम कार्य में सत् शरीरम कारण कारणम स्वस्थ कारण कारणम पुरुष के कारण का कारण पुरुषों का कारण होगी नहीं शरीर के कारण का कारण शरीर का कारण कला कला का कारण पुरुष स्वस्थ कारण कारणम पुरुषम शरीरम स्वच्छ लेना स्वस्थ शरीर कारण कारणम, कारण से कारण शरीर का कारण कला कला का कारण पुरुष स्वस्थ कारण कारणम पुरुषम कारण के कारण पुरुषों को कुंडम बदरमीव जैसे कुंड बदर को अभ्यंतरी कुलिया हाथ अंदर रखता है इसी प्रकार शरीर अपने कारण के कारण पुरुष को अंदर रखेगा आश्रित करेगा ऐसा नहीं में बदर होता है वो जैसा होता है ऐसे शरीर अपने कारण के कारण पुरुष को अ, अ, अ, अ, अपने में रखेगा आश्रित होगा कारण कारण पुरुष ऐसा नहीं हो सकता है स्वयं शरीर से कारण कारण से कारण कला कारण उस उसका कारण स्वस्थ कारण स्व हो गया शरीर शरीर का कारण हो गया कला कला का कारण पुरुष और पुरुष को कुंडम बदरवत जैसे कुंड बदर को अंदर रखता है ऐसे शरीर पुरुष को अपने में रखेगा अंदर रखेगा अभ्यंतरिक्रिया इतना टीका में स्व उत्पत्ति है पूर्वम स्वस्थ अभाव तत्कालीन पुरुष हम पर न सको तीर्थ स्वस्थ शरीर से उत्पत्ति पूर्वम शरीर की उत्पत्ति के पहले शरीर नहीं था शरीर नहीं था तत्कालीन पुरुषम, पुरुषत तो पुरुष शरीर उत्पत्ति होगी कलाओं से कलाओं की उत्पत्ति होगी पुरुष से तो शरीर के पहले कला कलाओं के पहले पुरुष तो शरीर के, के पहले पुरुष था शरीर उत्पत्ति के पहले स्वयं शरीर नहीं था स्वस्थ अभाव तत्कालीन पुरुषम परिचय तो न सकेंगे तो शरीर की उत्पत्ति के पहले पुरुषों को शरीर कैसे परिच्छेद करेगा शरीर परिच्छन कैसे होगा वो तो चैतन्य से कलाओं की उत्पत्ति होने की शरीर की उत्पत्ति होगी शरीर उत्पत्ति के पहले फिर शरीर परिचय कैसे पुरुष होगा परिचय तो न सकती शरीर अभी सिद्धांत के विरुद्ध हमें बौद्ध पूर्व पक्षी दृष्टांत देता है ऐसे कारण के कारण को अंदर रख रखता है कैसे बीज कार्य से वृक्ष से कार्य फलम बीज से बनेगा वृक्ष वृक्ष बनेगा फल फल का कारण हो गया वृक्ष वृक्ष के कारण बीज तो फलम सो कारण कारणम फलम सो कारण सो कारण कारण कारण फल फल के अंदर रहता है तो सो को अपने अंदर रख लिया फल जैसे सो कारण कारण को अंदर रख लिया सो कारण वृक्ष वृक्ष के कारण बीज बीज को फल अंदर रखता है ठीक इसी प्रकार शरीर भी स्वर्ण कारणम स्व कारण है कला कला का कारण है चैतन्य पुरुष उसको भी शरीर अंदर रख लेगा फल यदि अपने कारण कारण बीज को अंदर रखता है तो शरीर भी अपने कारण कारण पुरुष को अंदर रख लेगा बीज कार्य से वृक्ष से कार्य फलम बीज का कार्य वृक्ष वृक्ष का कार्य फलम और फल क्या करता है स्व कारण वृक्ष कारण बीजम स्व प्रसलिया फल फल का कारण वृक्ष और वृक्ष का कारण बीजम अभ्यंतरी फल बीज को अंदर रखता है फल के अंदर बीज रहता है यदि दृष्टम दिखता है इसलिए स्व कारण कारण को का अंदर रखने में क्या पति प्रत्यक्ष दिखता है यदि न अयोग्यतम तो यह अयुग्यता नहीं अपने कारण कारणों को अंदर रख सकता है जैसे फल अपने कारण वृक्ष के कारण बीज को अंदर रखता है ठीक है इस प्रकार शरीर अपने कारण कला कला का। के कारण पुरुषों को अंदर रख है न अयोग्यतम संकते शंका करता है पूर्व भाष्य में बीजाधिपत से आदिति चेत बीज जैसे अपने कारण कारण बीज का, का कार्य के कार्य फल के अंदर जैसे रहता है जैसे बीज रह जाता है फल के अंदर ऐसे पुरुष भी रह जाएगा शरीर में पाठ बीज बतिपत बत ने बीज बतखित पुस्तक में तो ऐसे पाठ बीजाधिपत है तद विव्रणती अभी बीजाधिपत्याद पूरा पिछले जो कहा उसका विवरण व्याख्यान स्वयं करता है यथा बीज बीज कार्यम से बनता है तत्कार्यम तत्कार्यम च का कार्य तत्कार स्व कारण हो गया वृक्ष उसका कारण है बीज स्व कारण कारण बीजम फल अपने कारण के कारण बीज को अभ्यंतरिक फल अपने अंदर रखता है अमरादि अमरादि फल अम्र फल के अंदर बीज रहता है बीज से वृक्ष बना वृक्ष से फल बना वो फल के अंदर बीज रहता है तदव उसी प्रकार पुरुषम शरीरम, अभ्यंतरिक कारण शरीर भी, भी पुरुषों का अंदर रख लेगा परिचन्न परिचन्न कर देगा स्व कारण कारण शरीर का कारण कला कला का कारण का पुरुष अपने कारणी के कारणों को भी अपने अंदर रख लेगा शरीर कर देगा जैसे फल अम्र आदि फल अपने कारणी के कारण बीज को अंदर रखता है शरीर भी स्व के कारण पुरुषों को अंदर रख लेगा सिद्धांत कहेगा ना ठीक है दृष्टान्त जो बीज के कार्य वृक्ष वृक्ष के कार्य कार्य फल फल के अंदर बीज रहा जिस बीज से वृक्ष बना और वृक्ष के फल बना वो फल के अंदर वही बीज रहा आमरा बीज से आमरा वृक्ष बना आमरा वृक्ष से आमरा फल बना आमरा फल के अंदर आमरा बीज किंतु जो आमरा बीज फल में है वही बीज से वही वृक्ष बना था वो तो अलग सजाती है वो बीज से वृक्ष बना वो बीज नष्ट हो गया वृक्ष से फल होगा फल में और बहुत बीज आएंगे किंतु वो बीज आने वाले वृक्ष का कारण नहीं है वो अलग है दृष्टांत हैीज व्यक्ति भेदात व्यक्ति भेद भी नहीं सजाती है व्यक्ति भिन्न भिन्न है अविरोध है भी उसमें कोई विरोध नहीं भिन्न व्यक्ति है एक व्यक्ति से वृक्षाबन्न करके फल बना फल के अंदर बीज अन्य व्यक्ति उसमें अविरोध है क्योंकि विरोध भिन्न भिन्न है यह पुरुष से व्यक्ति है क्या यहाँ पुरुष एक होने से कारण कारण अभ्यंतरी और विरोध कारण भी बनेगा और अंदर ही होगा सर्जे के कारण के कारण वही बनेगा और शरीर के अंदर भी रहेगा ये दोनों नहीं तो तो दोनों हो सकता कारणत्व और अभ्यंतरी भाव कारणत्व अभ्यंतरी भाव दोनों विरोध है जो कारण होगा वो फिर अंदर रहेगा ऐसा नहीं होगा कारण होगा और कारण के कारण और उसके अंदर परिचन्न होगा ऐसा नहीं होगा ना अन्यत्वात अन्य अन्य है वहाँ बीज जो फल के अंदर है और वृक्ष के कारण बीज है और बीज सवयवी है संभव पुरुष में सव नहीं ठीक है न कारणीभूत बीज से वृक्ष फल तदंतर्गत बीज रूपेण परिणाम हाँ तयो कारण कार्य बीजेर ऐक्य आशंक्य अभी पूर्व से कहता है कारणीभूत बीज से जो कारण है आम्र का बीज है कारण वही बीज ही तो वृक्ष बन गया बीज से वृक्ष फल बीज रूपेण परिणाम बीज का परिणाम है वृक्ष बीज उत्पादन का न उसका परिणाम हो गया वृक्ष का परिणाम है फल और फल के परिणाम तो था वही बीज ही वृक्षारूप में परिणत हुआ वही बीज ही वृक्ष होने के बाद फल रूप हो गया वही फल के अंदर फिर वही बीज रह गया तो बीज तो स्वयं बीज ही रहा फल के अंदर अलोकन रहा बीज के परिणाम का परिणाम है परिणाम है बीज ता से वृक्ष फल तदंतर्गत बीजारूपेण बीज से परिणाम परिणाम केन रूपेण प्रथम वृक्षारूपेण परिणाम तदनतर फल रूपेण परिणाम तदनतर तदंतर्गत बीजारूपेण वही बीज ही रूप से परिणाम हुआ बीज का फल रूप से परिणाम हुआ उसके अंतर्गत बीज रूपेण परिणाम हुआ तो बीज से परिणाम बीज कारण कार्य बीज राइक्यम तो कारणरूप बीज और फल का जो बीज कार्य एक ही हुआ क्योंकि उसका उत्पादन कारण है फल के अंदर जो बीज है उसका कारण है फल उसका कारण है वृक्ष उसका कारण बीज उसका उत्पादन कारण वही उपादन कारण उनसे वही है रुई से तंतु बना तंतु से पट बना वो पट में तो वही रुई रहा दूसरा रुई कैसे जिस रुई से मिट्टी से मे कपाली का बन, बन, बना बना कपाल बना घट बना तो घट के अंतर वही मिट्टी है इस बीज से वृक्ष बना वृक्ष से फल बना फल के अंदर बीज तो ही बीज जो बीज से मूल कारण से बना वही बीज वहां ही है उपांतरण कारण से तो कारण से कारण कार्य बीज और कारण बीज और कार्य बीज कारण है वृक्ष का कारण बीज जिस बीज से वृक्ष बना और कार्य बीज फल के अंतर बीज से वृक्ष बना वृक्ष से फल हुआ फल के अंतर बीज हुआ वो तो कार्य रूप बीज फल केंद्र और वृक्ष का कारण जो बीज एक ही क्योंकि उपादान कारण का उपादान कारण का उपादान कारण फल अंदर बीज उसका उपादान कारण फल उसका उपादान कारण वृक्ष उसका उपादान कारण बीजी तो वही है वही रहेगा सिद्धांतिकता एवं अपी ऐसा मानने पर भी ऐसा हो सकता है संभव जैसे उत्पादन कारण कार्य रूप से परिणत होता है वो होकर के वही बीज वृक्ष बना वृक्ष से फल बनकर बीज बना ऐसा हो सकता है क्योंकि वह सवयव है सवयव में तो उपाधानकार उसका उपादान कारण ऐसा करके वो उपादन कारण कार्य रूप से दर्शकता है सवयव मन परी तस् सवयवाद वृक्षवत फलाकार परिणत अवयव्यो भिन्ना अवयवामे तदंतर्गत बीज परिणाम तर भेदन आधाराधय सू निरवय न तथा तो मिथ्या तस् सवयववाद वृक्ष व फलाकार वृक्ष जैसे परिणत तो हो इसी प्रकार फलाकार परिणत तो होलाकार भिन्नावयवामे तदनगतबीजेण परिणाम अभी फल के अंतर्गत जो बीज है बीज के बीज के अवयव अभी फल के अंतर्गत बीज आ गया बीज का जो अवयव है वही अवयव वृक्ष का है अभी वृक्ष से फल बन गया बीज से वृक्ष हो गया वृक्ष से फल हो गया फल में बीज आ गया अभी देखो एक बीज कारण है उसके बार वृक्ष है वृक्ष का कार्य फल फल के अंतर्गत बीज ये फल के अंतर्गत जो बीज इसका जो अवयव अभी ये अवयव अभी वृक्ष का फल का अवयव है वृक्ष का है वही वृक्ष का अभी वृक्ष का फल को तोड़ करके ले लिया बीज निकालो बीज का अवयव और वृक्ष का एक है उसका बीज का अवयवी है और अलग अलग क्यों है क्योंकि भिन्न अवयव बीज के अंदर रहते हैं, उससे भिन्न अवयव है वृक्ष वृक्ष आगे भी और फल देगा तो जो फल के अंतर्गत बीज है वो तो बीज का कुछ अवयव उसमें रहे बीज का जो अवय उसे उससे भिन्न अवय वृक्ष अभी है भिन्न अवयव बीज अब था इसलिए अवयव अब भिन्न भिन्न है फलाकार परिणत अवय फलाकार से परिणत हो गए जो अवय उन्हें अवयव से भिन्न अवयवा नाम तद अंतर्गत बीज रूपे न परिणाम वृक्ष भिन्न कुछ अन्य अवयवी मिलते खाली वही बीज ही वृक्ष बना वही वृक्ष फल हो गया ऐसा बीज के जितने अवयव उसे अधिक अवयव होकर वृक्ष बनता है बीज छोटा है वृक्ष बढ़ा बना वृक्ष का अवयव बहुत ही भिन्न अवयव परिणत हुआ फलाकार परिणत अवय फलाकार से परिणत जो अवयव हो गई उनसे भिन्न अवयव अवय उनसे भिन्न अवयव है तदर अंतर्गत तो बीज रूप में फल के अंतर्गत बीज आया और भी बीज कुछ अन्य अवय मिला तय भेदे न इसे क्या हुआ भेद हो गया फल और बीज फल का अवयव भिन्न बीज का अवयव भिन्न जो बीजेसे बना वो बीज का अवयव से अलग अवयव बन करें फल उससे अलग अवयव बीज फल से बीज का अलग करे बीज अल अवयव अलग है इसलिए बीज और फल में अवयव भिन्न भिन्न होने से बीज उसमें जो बीज से बना वो अवयव से अलग अवयव वृक्ष में आ गया उसके अवयव फल में उसके अलग बीज में आया अभी जो बीज में अवयव फल में अवयव वृक्ष का अवयव उसको अलग अलग होने से उसमें आधार आधार भाव हो सकता है यह तो निरवय पुरुष निरवय है न तथा तो निरवय होने कारण पुरुष का कार्य कला कला का कार्य शरीर शरीर के अंतर्गत कृपुरुष रहेगा ऐसा नहीं हो सकता है सहय दृष्टान्त में सवैव है सवय होने कारण बीज का कार्य वृक्ष वृक्ष का फल फल के अंदर बीज हो सकता है क्योंकि सवयव अन्य अवय मिल वृक्ष बनता है वृक्षा से फल बने के लिए कुछ अवैव अधिक आकर फल बनेगा उसके अंदर बीज होने के फिर कुछ अवयव ऐसा आकर के बड़ बड़ कर बनता है और पुरुष तो एक ही है उसका कार्य कला कला का कार्य सब है फिर वही पुरुष उसके अंदर रहेगा ऐसा नहीं हो सकता है निर्भय में आद्यम हेतु हेतुनति दो हेतु दिया दो हेतु दिया सिद्धांत नहीं पहला है तो अन्यत्वाद कहने हुआ बीज अलग फलों के अंतर तो बीज अलग हो अलग है उसका ही आद्यम हेतु विवरण सिद्धांत विवरण करता है दृष्टान्त कारण बीजा वृक्ष फल बीजानि अन्यान जो दृष्टान दिया बीज के कार्य फल के कार्य बीज के कार्य वृक्ष वृक्ष के कार्य ये फल फल के अंदर बीज है तो दृष्टानते कारणभूत है बीज के विषय वृक्ष फल संवृत्ता वृक्ष के अंतर्गत स्थित है अन्यान बीजा वृक्ष के फल के अंतर्गत स्थित कारणीभूत बीज से भिन्न है अन्य बीजानी में एक फल में एक बीज वृक्ष में बहुत फल बहुत बीजे आ किस किस फल से अंतराधि एक फल के अंदर कितने बीजे अनद्य एक फलज है तो कारणीभूत बीज के अभियान फल के अंतर्गत स्थित बीजानी अन्य और दाष्टान्तिक में कारणीभूत पुरुष ही शरीर के अंदर है का पुरुष शरीर के कारण के कारण पुरुष वही ही ओ शरीर के अंदर अभ्यंतरीकृत वही कहा षोड का कला पुरुष कहाँ है यही अंत शर्य पुरुष जो षोड़ कला पुरुष है कला का कारण है वही पुरुष शरीर के अंदर कहा गया शरीर अभ्यंतरी एक नहीं इससे दृष्टान्त देद हुआ टीका में श्री श्रुति माया यहाँ षोडश कला यह शब्दोक्त से पुरुष से अंत शरीर समय स पुरुष न विधानत सोडश कला पुरुष कहा है कहा यह है वह अंत पुरुष से अंत समय स पुरुष पुरुष अंत शरीर समय शरीर के अंदर है ऐसा तो कहा शरीर के से यशमिन कला जिसमे सोडश कला है षोड़श कला है वही पुरुष इस शरीर के अंदर है ऐसा कहा तो यह शब्द से कहा गया पुरुष जिस पुरुष में षोड उत्पन्न होती है वही पुरुष शरीर के अंदर है तो शब्द से कहा गया पुरुष अंत शर्य में वही सपुरुष शब्द से उसको फिर कहा गया जिस पुरुष में सोड़ सकला उत्पत्ति होती है सपुरुष अंत शरीर तो यत और तत्मिन एता षड़शला प्रभव थी तत्पुरुष सपुरुष अंत शरीर तो शब्द से जिस पुरुष में सोड सकला की उत्पत्ति होती है वह पुरुष शरीर के एक ही है यद शब्द से शब्द से जो पुरुष लिया उसको कोई सपुरुष तस शब्द से कथन किया एक ही भिन्न भिन्न नहीं है कोई शंका करे यहाँ भी भिन्न भिन्न शरीर के अंतर्गत बीज जैसे अलग अलग यहाँ अलग अलग तो नहीं स्मृति में कहा गया ये सकला प्रभुवंथी सपुरुषरीर एक का यद करके प्रथम हेतु द्वितीय हेतु सावैवत्ल तो सावैवीज सावैव होने का उसके अवयव से अवयव कुछ वृक्ष बनकर अन्य अवयव बन करके फल बनेगा फल परीज वृक्ष फल जितने सवय है सवय होने से हो सकता है आधार आधार भाव बीज का कार्य वृक्ष वृक्ष कार्य फल फल के अंदर बीज ये संभव है और सवयव है अन्य अवय मिल करके वृक्ष बना वृक्ष का परिणाम होने पर फिर कलाकार परिणाम अलग फिर उसमें अंदर भी इसमें तो संभव है कला कलावयवी है पुरुष है निरवय निरवय पुरुष फिर शरीर के अंतर्गत रहेगा ऐसा नहीं हो तथा से एक देश ने कला रूप में परिणाम एक देश न तत्र अवस्थान बीज अव तो न संभव बीज में क्या है बीज का तो कुछ अंश परिणाम परिणाम हुआ एक देश बीज का कुछ देश वृक्षाकार कुछ अवयव फलाकार हो गया बीज में जैसे कुछ अवयव वृक्ष में है कुछ अवयव फले में है कुछ अवयव बीज में ऐसे हो सकता है किंतु यहाँ एक देश ने कलादि रूप न परिणाम चैतन्य एक देश कला आदि रूप परिणाम हो जाएगा और एक देश फिर शरीर के अंदर आ जाएगा चैतन्य का एक देश कला बन जाएगा उसका कुछ अवयव शरीर बन जाएगा उसके कुछ अन्य अवय जाकर उसमें रह जाएगा ऐसा नहीं था था हो सकता है एक देश न कला रूप से परिणाम होगा पुरुषों का और एक देश न तत्व तो फिर शरीर के अंदर अवस्थान बीज न संभव होती बीज से ये उसका कुछ अवयव फल में कुछ अवय फल में कुछ अवयव बीज में ये आ है किन्तु पुरुष निरवय है इसलिए कि देश से कला आदि से परिणाम हो होकर उसके एक देश सर्र बनेगा फिर एक देश पुरुष जाकर उसमें रहेगा ये संभव नहीं है परिच्छेदाद कला परिच्छि है पुरुष से तद विपरीत पुरुष तो विपरीत है निरवय है परिच्छेद नहीं होगा अपरिछिन्न से न परिचिन आधारकत्व संभव जो अपरिचिन्न है उसका आधार परिचिन्न होगा परिन्न आधार हो अपरचि का आधार पर संभव नहीं अपरचिन्न से परिचिन्नाधार न संभव है अरछिन्न हैष परिन्न है कलादी शरीर वो आधार कैसे बनेगा सवयवाश कला शरीर कला शरीर सवयव पुरुष निरवय अरवय पुरुष का आधार सवयव शरीर कैसे बनेगा यद अन्न प्रकार करते व्याख्या तो कार्यतया तो मुस्तात्वाद तो निरवयतया तो परमार्थ सत्य पुरुष आधार तो है सवैव शरीर जो सो कार्य है जितने सावेव है अवयव से बनेगा तो सावेव सावेव वस्तु तो, तो कार्य होगा नित्य कोई सावेव नहीं है नए कल को तर्क करने वाले विचार करने वाले देखते है जो नित्य है वो निरवय है, मानते हैं आकाश आदि नित्य मानते तो निरवय पर तो तो तो है परमाणु को नित्य मानते निर यदि कोई सावैव है तो कार्य होगा सावेवत्व कार्य तय और कार्य उनसे मृतवार जितने कार्य है मित मिथ्या है पहले नहीं था आगे में नहीं रहेगा जो हमेशा नहीं रहे वो सत्य नहीं है सत्य तो ये जो तीनों काल में रहे कभी रहे कभी नहीं रहे वो सत्य नहीं, नहीं, नहीं है सपने में दिखता है कुछ रज में दिखता है कभी दिखता है कभी नहीं रहता है जो वे विचारी वो सत्य नहीं मिथ्या है सावे कार्य है इसलिए मिथ्या है निरवैवतया परमार्थ सत्य पुरुष आधार तो नोप और पुरुष है तो निरवैव अनुष्य परमार्थ, परमार्थ सत्य पुरुष सत्य क्यों निरवैवतया परमार्थ सत्य पारमार्थिक सत्य आपे का नहीं पारमार्थिक सत्य है पुरुष उसका आधार मिथ्या कार्य नहीं हो सकता है सत्य का आधार मिथ्या ऐसा नहीं होगा इत्या सवैव कला शरीर अभी शंका करते है ननु आकाश कार्य शरीर आकाशस्य से परिचिन से अभ्यंतर भाव दृष्ट आकाशकारी शरीर शरीर पांच भूत का कार्य भौतिक है तो आकाश भी आकाश का कार्य शरीर हुआ पंचीकन होता है शरीर बनता है तो आकाश क्या कार्य शरीर हुआ आकाशस्य से अपरिछिन्न अभ्यंतर भाव आकाश अपरिछिन्न होकर शरीर के अंदर तो आकाश रहता है आकाश का कार्य शरीर है फिर भी शरीर परिच्छि होकर के भी, हो भी आकाश अपन का अभ्यंतर अपन आकाश का आकाश के अंदर है के अंदर आकाश रहता है, आकाश अपरिचिन होकर के परिचन्न के अंदर रहता है इसी प्रकार पुरुष अपरिचिन्न होकर परिच्छन शरीर में रह जाए इतिहास के तस्या शरीर कारण अवस्थान में वो छिद्रादि विशिष्ट सेवाद तो भी में न तो तद अंतत्व इत्या आकाश भी शरीर आकार में अवस्थान शरीर आकार अवस्थान तैयारी शरीर आकार अवस्थान शरीराकार से आकाशी रहता है छिद्रादि विशिष्ट से शरीर शरीर तो क्या है शरीर तो पांच भूत भौत भौतिक है पांच भूत में आकाश भी आकाश छिद्र है छिद्रादि आत्मक छिद्रादि विशिष्ट है शरीर उसमें है आकाश भी आकाश वायु जलात्मक सब शरीर है होने से वो आकाश अंदर है बाहर है अंदर भी है किंतु उसके अंदर है बाहर नहीं ऐसा नहीं वो तो शरीर पांच भूत आत्मक है पांच भूत ही शरीर है पांच भूत होने से उसमें आकाश भी है आकाश बाहर भी है अंदर भी है छिद्र आत्मक छिद्र आदि विशिष्ट से शरीर है न तो उसके अंदर आश्रित शरीर के अंदर आश्रित हो गया आकाश ये नए लोग ये भी नहीं मानते आकाश शरीर के अंदर आश्रित होता है ऐसा नहीं आकाश बाहर है अंदर सर्वत है सर्वत्र है। शरीर के अंदर भी है और इसे व्यापक होने का ना सरबत रहे शरीर के अंदर ही गया बाहर पूरा है इस बार आत्मा भी सर्वत के अंदर बाहर एक रूप है एक ही है ये नहीं की परिचन्न है आकाश परिचन्न नहीं हो जाता है नए के लोग भी आकाश को शरीर परिचन्न नहीं मानते वो तो कल्पना करके करे के व्यवहार करते कल्पित वो भी मानते है नहीं परिचन्न नहीं होता है इसी प्रकार पुरुष शरीर के अंदर होकर परिचन्न हो जाएगा परिच्छन होने से हो जाएगा ऐसा नहीं नाई के लोग आकाश को नित्य मानते तो नित्य परिचन्न शरीर के, के अंदर रह जाने मात्र से बाहर नहीं है अर्थ नहीं बाहर भी है अंदर भी है तो परिचन्न नहीं हुआ इसलिए अनित्य नहीं होगा आकाशस्या शर आधारुप आकाश भी का शरीर आधार ये आकाश का आधार शरीर ये भी नहीं होगा आकाश का आधार सर ये नहीं होगा तो आकाश सेधार आधारक शरीर आधार, आधार, शरीरे आधार जिसका आकाश का आधार सर नहीं हो सकता है कि मुता आकाश कारण से पुरुष आकाश का कारण पुरुष है वो उसका आधार शर्य कैसे बनेगा जब आकाश का आधार शर् नहीं हो सकता है आकाश का जो कारण चैतन्य आत्मा वो भी शरण उसका आधार शरीर कैसे बनेगा तस्मा समान दृष्टान्त इससे दृष्टान्त ठीक नहीं आकाश को लेकर जो बता दो, ठीक है युक्त असहम अपनी वचन प्रमाणत अंगीकार में संकते अभी कहता है पूर्व शंका करता है युक्ति से तो सिद्ध नहीं हो पाया किंतु तो श्रुति वाक्य उससे प्रमाण है उसे मानना पड़ेगा आकाश को दृष्टान्त दिया किन्तु आकाश को लेकर सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि आकाश का भी आधार सर्र नहीं होता है तो आकाश का कारण ही फिर उसका आधार सर्र नहीं बनेगा तभी कहते हैं युक्ति, युक्ति असम युक्ति से सिद्ध नहीं होने पर भी वचन प्रमाण्य श्रुति वाक्य प्रमाण है उसे मानना पड़ेगा शंका कर्ता किन दृष्टान्त है ना वचना चेत दृष्टान्त से क्या मतलब है तो शब्द वाक्य ये अंत शरीर पुरुष शरीर के अंदर पुरुष स्पष्ट है स्मृति वाक्य दृष्टांत की क्या आवश्यकता है शब्द प्रमाण है शरीर सर, के अंदर पुरुष है उससे हो जाएगा वचना इति आप इस चेतन न सिद्धांत कहता है न वचन से वचन होता प्रमाण यथा वस्तु का बोधक होता है वचन वचन से कोई वस्तु उत्पन्न हो जाएगा कुछ कर लेगा वचन ऐसा नहीं कारक नहीं होता है वो तो ज्ञापक ज्ञान जनक है वचन शब्द प्रमाण प्रमाण होता है प्रमाकरण प्रमा का जनक है प्रमाण से प्रमा होगी ज्ञान यथार्थन यथा वस्तु है उसका ज्ञान जनक होगा ज्ञापक है नहीं कि जनक कारक का, कुछ कर लेगा वचन शब्द से कर लेगा शब्द प्रमाण से वन्य शीत हो जाए बर्फ उष्ण हो जाए ऐसा नहीं हो सकता वचन से कारकत्व कारक तो नहीं ठीक है वचन से वस्तु न अन्यथा करने सामर्थ्य भावा वचन तो प्रमाण है किंतु वस्तु को अन्यथा करने के लिए सामर्थ्य नहीं है वस्तु स्वरूप अविरुद्ध नहीं वो बोधकत्वात्थ वचन होता है बोधक वो भी बोध के वस्तु स्वरूप अविरुद्ध नहीं वो वस्तु स्वरूप का विरोध करके बोध नहीं होगा वस्तु स्वरूप बोध करके यदि विरोध हो जाए अन्यथा विचार व्यर्थात विचार भी व्यर्थ हो जाएगा आदित्य युप हो ऐसा आदित्य युप हो युप लकड़ी से बनाया श्रुति आदित्य युप तो श्रुति वाक्य युप को आदित्य सूर्य बना देगा ऐसा नहीं होता है वहाँ विचार करते आदित्य युप कहा गया है अ प्रत्यक्ष युप आदित्य नहीं है युप स्तंभ लकड़ी का बनाया वो आदित्य नहीं है तो फिर आदित्य युप बोधो कैसे होगा वस्तु स्वरूप अविरुद्ध नहीं हो वस्तुस्वरूप जैसा है उसका अविरुद्ध नहीं ज्ञाप होता है नहीं कि विरोध होने पर भी वो ज्ञान करा दिया कि सूर्य लकड़ी सूर्य है ऐसा ज्ञान किसको नहीं होता वो तो उसकी स्तुति के लिए सूर्य सदृश समादी स्तुति के लिए कहा गया ऐसा विचार करके अर्थवाद बाकी ऐसा निश्चय होता है यदि वस्तु स्वरूप विरोध करके ज्ञापक हो जाए तो फिर विचार करना जरूरत नहीं जैसे कहा गया ऐसा मानो लकड़ी सूर्य युग सूर्य और यजमान प्रस्तर है प्रस्तर दर्भ की मुष्टि बना कुमुष्टि उसको यजमान वो यजमान कैसे बा, लिया प्रस्तर मुस्टिंद कहती यजमान यजमान कहती तो यजमान जैसे उपयोगी दर्भ मुस्टि कर्म के लिए उपयोगी उसकी के लिए कह दिया विचार करके निश्चय होता है यदि वचन वस्तु स्वरूप विरोधीन ज्ञापक हो जाए तो इसको भी यजमान मान लो ये यजमान ऐसा नहीं होता है विचार करके वस्तुस्वरूप अविरोधीन वचन ज्ञापक होता है इसलिए वचन दे दिया वचन वचन वस्तु स्वरूप अविरुद्ध नहीं हो वो वचन बोधक होता है वस्तु अविरुद्ध ना अन्यथा विचार व्यर्थ विचार करके ये ये अर्थवाद वाक्य जमान प्रस्तर वाक्य प्रस्तर को स्तुति करने के लिए इस प्रकार का आ गया नहीं तो विचार व्यर्थ भी हो जाएगा विरुद्धार्थ न बोधार्थ इत्या इसलिए विरुद्धार्थ बहुत ज्ञान के लिए योग्य नहीं वचन विरुद्धार्थ का ज्ञापन नहीं होता है वचन से अकार नहीं वचन वस्तु करने व्याप्रिय वचन वाक्य प्रमाण वस्तु को अन्य करने के लिए उसका व्यापार नहीं तो वचन क्या करेगा किंतरी यथाभूत अर्थ अबद्ध का अवध प्रकाश करेगा जैसे अर्थ है उसको ऐसे ज्ञान कराएगा नहीं क्या कुछ अन्यथा कर लेगा ऐसा नहीं कर सकता है तस्मा ठीक है तरी अंतःशरीर शरीर की श्रुते कथम उपपत्ति अंतःशरीर शरीर के अंदर पुरुष एक तो तो तो ये कैसे श्रुति में कहा गया आशंक्य पुरुषस्य शरीर उपादन तदनुृत्य तदंतर्गतव प्रतीते तदिभिप्राय श्रुति पुष्पी शरीर उपादन शरीर के उपादने शरीर के कारण कारण से तदनुत उसके अनुसुते कारण कार्य में हे तद अनुचित तद तादा अंतर्गत प्रतीत है जैसे घाट के अंतर्गत मिट्टी है कार्न, कार, अनुसूचित होती है घट जब दिखता है मृत रूप घटा में मृत्यु कहते तद अंतर्गत वे दिखता है उसके अंतर्गत तद अभिप्राय एम श्रुति श्रुति तद अभिप्राय चतुष्की भागवत कहा है यथा महांति भूत भूते सुचा बचे स्वनु प्रविष्टान प्रविष्टानी तथा स्व महाभूत है महांभूतानी भूत भौतिकानी अप्रविष्टानी वहाँ दिखते हैं इसलिए प्रविष्ट कहा गया प्रविष्ट जहाँ होता है वो दिखता है तो उसमें घाटा में मिट्टी दिखने से घाटा में मिट्टी प्रविष्ट कहा वस्तु तो प्रविष्ट है अप्रविष्टानी अप्रविष्ट इसलिए क्योंकि भिन्न में भिन्न का प्रवेश होगा गृह में गृह से भिन्न वस्तु का प्रवेश होता है ये तो कारण है उसे भिन्न नहीं घट से इसलिए उसमें उसका प्रवेश नहीं कहा जाएगा घट बनने के बाद अन्य जल आदि में अन्य मृत्यु का प्रवेश होता सकता है कारण मृत्यु का प्रवेश नहीं और कारण से अनिश्चित वगैरह तो कार्य दिखता है मृत अनिश्चित घट दिखता है इसलिए प्रतीत होती इसमें है इसी प्रकार पुरुष का कार्य है शरीर शरीर में अनिश्चित होता है पुरुष तद तो अंतर्गत सद्रूप पुरुष है अंतर्गत तो प्रस्तुति होती उसी अभिप्राय से श्रुति है पुरुष के अंदर है तस्त तो तो अंतर वचनम वचनम अंड से अंतर्व्योम द्रष्ट्यम ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाश है आकाशे तो बनेगा ब्रह्मांड उसके अंतर्गत आकाशे अंड से अंतर्ोम समझे न कार्य केन्द्र है ठीक टीका में अंडी अंड कारण से व्यमन यथा तदित्व तद अंतर्गत प्रतीत अंड कारण आकाश आकाश अनुचित होकर के ब्रह्मांड दिखेगा अंदर दिखेगा उसका अंतर्गत उसी प्रकार यदा लोक भ्रम सिद्धम परिचिनत्व अनुद्यति सुत्या अथवा लोक भ्रम से जो सिद्ध है परिचिन्न ऐसा अनुवाद क्या लोकों को भ्रम होता है आत्मांदर है जैसे भ्रम सिद्ध उसका अनुवाद क्या यथार्थ बोधन करने के लिए क्या उपलब्धि निमित्त आज दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि लिंग अंत शरी परिचन्न है वही उपलब्ध है उपलब्धि क्या निमित्त है ये दर्शन श्रवण मनन आदि विज्ञान आदि लिंगे। श्रवण मनन विज्ञान आदि लिंग के द्वारा अंत शरी परिचन उपलब्ध होता है श्रवण मनन करेंगे तो शरीर के अंदर साक्षात्कार होता है परिचिन इव ही उपलभ्य है अंदर ही उपलब्ध होता है अहम बसमी ब्रमा उपलभ्य से च उच्यते अंत शरीर स पुरुष उपलब्ध होता है इसलिए कहता है अंदर शरीर न पुनराकाश कारण सन आकाश का कारण पुरुष होता हुआ कुंड बदर के जैसे शरीर परिच्छि शरीर से परिचिन्न चैतन्य नहीं होगा ये मनसा इच्छति वक्त मूढ़ भी मन से नहीं सोचता है किम तो प्रमाण होता हैुति श्रुति प्रमाण है शरीर के परिच्छन शरीर के अंदर परिचन्न पुरुष हो जाएगा ऐसे कहेगी श्रुति कैसे प्रमाण कहेगी ठीक है तिव्यक्त शरीर के अंदर अंतकरण पुरुष के अभिव्यक्ति होती अभिव्यक्ति उनसे तद तो अंतर्गत उसके अंतर्गत जैसे सूर्य जल के सूर्य दिखता है जल के अंदर सूर्य है दर्पण मुख है जल में, में आकाश है बचा करता है जल में आकाश है आकाश का प्रतिम्ब जल में दिखता है उसके अभिव्यक्त होने से उसके अंदर का घट के अंदर आकाश घट के अंदर सूर्य घट के अंदर अभिव्यक्त होता है ऐसे प्रयोग किया गया इत्यापल उपलब्ध होता है तो तो उपलब उपलब अंदर इसलिए कहा गया अंतर वस्तु तो परिचन्न नहीं भद्र